भारतीय दर्शन न्याय दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान में यह देखा जाता है कि जिस इंद्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से उसकी जाति तथा उसके अभाव का भी ज्ञान होता है अर्थात चक्षरूप इंद्रिय से पुस्तक का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है साथ ही साथ पुस्तकत्व का तथा पुस्तक रूपत्व का भी ज्ञान होता है विचारणीय विषय यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना आवश्यक है तस्मात् चक्षु इंद्री के साथ पुस्तक रूप त्व का भी संनिकर्ष होता है यह सन्निकर्ष साक्षात नहीं है यह परंपरा सन्निकर्ष है चक्षु के साथ पुस्तक का संयोग संबंध चक्षु के साथ पुस्तक रूप का संयुक्त समवाय तथा चक्षु के साथ पुस्तक रूप त्व का संयुक्त समवे समवाय संबंध है क्योंकि जाति और व्यक्ति अयुद्ध सिद्ध है इनमें समवाय संबंध है चौथा समवाय कान से शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसलिए कान और शब्द में सन्निकर्ष होना आवश्यक है कान को तर्कशास्त्र में आकाश मानते हैं शब्द आकाश का विशेष गुण है आकाश द्रव्य है और शब्द उसका विशेष गुण है इन दोनों में गुण गुणी भाव है ये आयुष है अतएव इनमें समवाय संबंध है तस्मात् कान संवाय संबंध के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है पांचवा संवेद संवाय ऊपर कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक जाति रहती है तस्मा शब्द में भी शब्द त जाति है और कान से ही उस शब्दत्व का भी प्रत्यक्ष होता है शब्द और शब्दत्व में व्यक्ति और जाति का संबंध होने से ये अयु सिद्ध है अतएव इनमें समवाय संबंध है अब कान के साथ शब्द का समवाय संबंध तथा शब्द के साथ शब्दत्व का समवाय संबंध है तस्मात कान के साथ शब्दत्व का समवाय समवाय अर्थात संवेद समवाय संबंध है छठवां विशेषण विशेष स्वभाव उपरयुक्त पांच प्रकार के सन्निकर्षों से भाव पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अभाव का भी ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है इसके लिए न्याय मत में विशेषण विशेष स्वभाव संबंध माना गया है किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है जैसे पुस्तक का मेज पर न होना मेज पर पुस्तक का अभाव कहा जाता है जिस इंद्रिय से जिस वस्तु का प्रत्यक्ष हो उसी इंद्रिय से उस वस्तु के अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है पुस्तक का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है तस्मात पुस्तक के अभाव का भी प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षु से ही होगा पुस्तक और पुस्तका भाव में एक भाव द्रव्य है और दूसरा अभाव रूप पदार्थ है अतः इन दोनों में ऊपर युक्त पांच प्रकार के सन्निकर्ष नहीं हो सकते इसलिए तर्कशास्त्र में अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विशेषण विशेष्य भाव नाम का एक छठा संबंध स्वीकार किया गया है पुस्तका भाव मेज पर है अर्थात पुस्तकाभाव मेज का विशेषण है और मेज विशेष्य है इसलिए इन दोनों में विशेषण विशेष भाव संबंध है और इसे संबंध के द्वारा चक्षु को पुस्तक भाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है मीमांसकों का कहना है कि संबंध को एक उभ्याश्रित तथा संबंधियों से भिन्न होना चाहिए ये तीनों बातें विशेषण विशेष भाव में नहीं है इसलिए यह संबंध ही नहीं हो सकता अतएव अभाव के ज्ञान के लिए एक पांचवा प्रमाण माना जाए जिसे मीमांसक लोग अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण कहते हैं तर्कशास्त्र ने व्यवहारिकता की प्रधानता को स्वीकार कर प्रत्यक्ष प्रमाण के ही द्वारा अभाव का भी प्रत्यक्ष ज्ञान माना है पांचवा प्रमाण मानने की इसे आवश्यकता ही नहीं है मानने पर गौरव दोष होगा इसी प्रकार अन्य ज्ञान इंद्रियों से भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ध्यान में रखना चाहिए कि चक्षुर्री से रूप तथा रूपवत का प्रश्न रसनेन्द्रिय से रस तथा रसवत का ज्ञानेन्द्रिय से गंध तथा गंधवत का ज्ञान होता है इसी प्रकार इनके अभाव का भी ज्ञान अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा होता है इन सभी ज्ञानों में इंद्रिय तथा अर्थ के अतिरिक्त मन तथा आत्मा का संयोग आवश्यक है आत्मा ही तो ज्ञान का आश्रय है ज्ञान आत्मा में ही उत्पन्न होता है ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए आत्मा के साथ मन रूप इंद्रिय का संयोग आवश्यक है आत्मा विभू है अतएव मन के साथ उसका संबंध तो एक प्रकार से सदैव रहता ही है किंतु उस संयोग संबंध से ज्ञान नहीं उत्पन्न होता अर्थ के साथ सन्निकृष्ट इंद्रिय के साथ जब मन का संयोग होता है तब उक्त संयोग से युक्त मन के साथ आत्मा का एक नवीन सन्निकष होने पर उस आत्मा में उस अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है